अर्थ रितियों द्वारा तैयार होने वाला वर्णनीय विशेष ज्ञान वर्धक दिव्य सोम राजा जलो में इंद्र के लिए अर्थ आनंद दायक निचोड़ा हुआ सोम मर्दों के साथ रहने वाले इंद्र के लिए शुद्ध होता है पश्चात वह अनेक धाराओं से बकरी के बालों की छलनी से छनता है उसे रित्तिज करते हैं अर्थ जलपात्र के ऊपर की छलनी में से शुद्ध किया जाने वाला इस्तुतिका पैरक ज्ञान को प्रकट करने वाला कांत प्रग्य सोम इंद्रादि देवों के समीप जाता है, जल में मिलकर एवं कास्त पात्रों में बैठकर उत्कृष्ट होकर दूध आदि में मिलाया जाता है। अर्थ हे सोमरस, तेरी मैत्री में प्रतिदिन मैं आनंदित हूँ, हे सोम, बहुत से दुष्ट मानो तुझे कष्ट देते हैं, उन दुष्टों का नाश कर, अर्थ हे भूरेवर्ण के सोम, रात या दिन � अपने तेज से चमकने वाले तुझे और दूर चमकने वाले सूर्य को पक्षी की भांति हम देखते हैं अर्थ हे उत्तम हाथों की अंगुलियों से निकाले गए सोम पवित्र करने वाला तू नीचे पानी के पात्र में पड़ता हुआ शब्द करता है हे शुद्ध होने वाले सोम तू पीले वर्ण के बहुत चाहने योग्य धन देता है अर्थ बलवर्धक शुद्ध होने वाला भेड़ की बालों की छलनी से छलने वाला जल में शब्द करता हुआ गिरता है हे शुद्ध होने वाले सोम तू देवताओं के लिए वो दुग्ध के साथ मिलाया जाता है तथा शुद्ध के हुए स्थान पर तू जाता है। अर्थ हे सोम सब स्तोत्रों से पवित्र ज्ञान युक्त तथा मुख्य रूप से अन्न प्राप्त करने वाला तू शुद्ध हो हे सोम देवताओं को प्रसन्नता देने वाला तू जल के बीच में मिलकर विशेष गुण धर्मों से युक्त होकर उत्तम यज्ञ में पवित्र हो अर्थ हे सोम तू पृथ्वी लोग तथा दूर लोग को धारक सामर्थ्यों के साथ पवित्र कर हे कुशल समर्थ बुद्धिमान लोग इस्तुतियों एवं अंगुलियों द्वारा सफेद रंग तुझे निचोड़ते हैं अर्थ मरुतों से युक्त आनंद देने वाले इंद्र को चाहने वाले स्तुति तथा अन्न को सामने रखने वाले यज्ञ में जाने वाले तथा शुद्ध होने वाले सोमरस धारा के रूप में छननी में से नीचे गिरने लगते हैं। अर्थ रित्तिजों से निचोड़ता हुआ तथा पानी में मिलाया हुआ सोमरस कलश में जाता है, दीप्त प्रकाश को निर्माण कर तथा दूध आदि को अपना वस्त्र बनाकर अभी स्तुति की कामना करता है, अस्तोत्तर शततम सुक्तम अर्थ हे सोम बहुत मधुर यज्ञ के संबंध में सब कुछ जानने वाला महान तेजस्वी तथा आनंद बढ़ाने वाला तू इंद्र को आनंद देने के लिए पवित्र हो अर्थ हे सोम बलशाली इंद्र जिस तुझे पीकर अधिक बलवान होता है आत्मक्यानी भी इसे पीकर आनंदित होता है। उत्तम ज्ञानी वह इंद्र शत्रु से अन्नों को जिस प्रकार घोड़ा युद्ध में जाकर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार अपने अधिकार में करता है। अर्थ हे शुद्ध होने वाले सोम, अत्यंत तेजस्वी तू दिव्य जन्मों को जानता है, तथा हे प्रिय सोम, तू अमरता की घोषण अर्थ नौ गायों का पोषण करने वाला जिस सोम के द्वारा यज्ञ का द्वार खोलता है यज्ञ करने वाले विप्रों ने जिस सोम की मदद से गायें प्राप्त की देवों के यज्ञ से सुख प्राप्त होने पर श्रेष्ठ अन्न को सहायता से मिलने वाले अन्न को जिस सोम की मदद से यजमान प्राप्त करते हैं वह तू सोम देवों को प्राप्त हो अर्थ अत्यंत आनंद देने वाला जल के लहर की भांत खेल करते हुए यह सोमरस बकरी के बालों से बने हुए छाननी से धार बांधकर कलश में छाना जाता है। अर्थ जो फैलने वाले तथा जलों को धारण करने वाले बादलों में जलों को बल से छिन्न-भिन्न करते हुए तू गाय एवं घोड़े के समूह को चारों ओर से घेरता है हे शत्रुओं को मारने वाले सोम कवच धारण करने वाले वीरों की भांति तू शत्रुओं को नष्ट कर, अर्थ, हे अर्थहेरित्तिजों घोड़े की भांति वेगवान इस्तुति के योग्य जल की भांति वेगवान प्रकाश की किरण की भांति शिक्षिता करने वाले जल से मिश्रित जल के साथ मिले हुए सोम का रस निचोरो तथा उसमें दूध मिलाओ अर्थ सहस्रों धाराओं से छाना जाने वाला बल बढ़ाने वाला दूध में मिलाए गए पुष्टि वर्धक प्रिय सोम को देवों को देने के लिए शुद्ध करो दिव्य तथा यज्ञ रूप महान एवं यज्ञ में लाया गया जो राजा सोम है वह जल से बढ़ाया जाता है अर्थ हे अन्न के स्वामी प्रकाशमान देव सोम तू देवों की कामना करन तू हमें तेजस्वी एवं श्रेष्ठ यस दे तथा शहद के कोश में जाकर भर जा अर्थ हे उत्तम बलशाली सोम कलश में रखा हुआ तू सब प्रजाओं का चालक तथा नेता जैसे राजा होता है उसी प्रकार प्रजाओं का पालक होकर कलश में आ गाय पानी की कामना वाले यजमान की बुद्धियों को प्रेरित करते हुए दो लोग से जैसे पानी गिरता है उसी प्रकार नीचे के पात्र में तू छांटा जा अर्थ तेजस्वी रित्विज आनंद के प्रेरक तथा सहस्रों धाराओं से पात्र में गिरने वाले बल वर्धक सब धनों के धारण करने वाले इस उस सोम का रस निकालते हैं अर्थ शब्द को उत्पन्न करने वाला बलशाली कामवर्षक अपने तेज से अंधकार को दूर करने वाला तथा अमर सोम की जाना जाता है शांतदर्शी ऋतजों द्वारा स्तुत सोम विशुद्ध रूप से मिलाया जाता है तीन जगह रखा हुआ वह सोम इसके कार्य से यागित कार्यों के लिए धारण किया जाता है। अर्थ जो धनों का, जो दूध आदि पदार्थों का, जो भूमियों का, जो उत्तम संतानों का देने वाला है, उस सोम का रस निकाल लिया है। अर्थ हमारे जिस सोम रस को इंद्र ग्रहण करता है, जिसका रस मरुत पीते हैं, अथवा जिसके रस को अर्यमा के साथ भगदेव पीते हैं, जिस सोम द्वारा महान संरक्षण के लिए मित्र ए उसी प्रकार इंद्र को बुलाया है अर्थ हे सोम रित्विजों द्वारा सन्यत उत्तम शस्तास्त्रों से युक्त अतिव मीठा तथा अत्यंत मदकर होकर तुम इंद्र के पीने के लिए बहो अर्थ हे सोम जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट होती हैं वैसे ही इंद्र के हृदय रूप सोम कलश में प्रवेश करो तू मित्र वरुण तथा वायु के लिए प्रीति युक्त सेवित दुलोक के लिए सर्वोत्तम महान आश्रय हो नवोत्तर शततम सुक्तम अर्थ हे सोम स्वादिष्ट तू इंद्र मित्र एवं पूषा के लिए तथा भग के लिए बर्तन में भरा रह। अर्थ हे सोम ज्ञान एवं बल प्राप्त करने के लिए तेरा रस इंद्र पिए तथा सब देव भी पिए अर्थ हे सोम तेजस्वी तथा स्वर्ग में उत्पन्न हुआ पीने के योग्य तू अमर होने के लिए महान स्थान को प्राप्त करने की कामना से आगे जा अर्थ ही सोम महान समुद्र की भाति रस से युक्त पालन करने वाला तू देवों के सब स्थानों में पात्रों में भरा रह, अर्थ हे सोम, चमकने वाला तू देवों के लिए छंटा जा, द्यू लोक को, पृथ्वी लोक को और प्रजाओं को सुख मिले, अर्थ हे सोम, तू तेजस्वी तथा पीने के योग्य द्विलोक का धारण करने वाला है, बलशाली तू, विविध कार्य करने के समय छंटा जा अर्थ हे सोम तू तेजस्वी उत्तम प्रकार से धार बहकर पात्र में गिरने वाला पहले की भांति ही महान रहने वाला अतः तू रखे जाने वाले बर्तन में मस्लोमों से होकर ठीक प्रकार से भर जा बर्तन में सोम रस भरा जाता है अर्थ वह सोम रित्तिजों द्वारा निचोड़ा गया विशुद्ध पवित्र प्रसन्न मदयुक्त तथा सर्वज्ञ है वह हमें सब प्रकार की संपत्ति दे अर्थ तेजस्वी सोम मेरों के बालों की छननी से छाना गया सबकी वृद्धि करने वाला हमें प्रजा तथा सब प्रकार की संपत्ति देओ अर्थ हे सोम घोड़े की भांति पानी से धोकर शुद्ध किया जान बल तथा धन की प्राप्त के लिए। शुद्ध होकर बरतन में भरा रा, अर्थ हे सोम रस निकालने वाले रित्तज़ तेरे रस को आनंद प्राप्त के लिए शुद्ध करते हैं और महान तेजस्वी सोम रसों को छानते हैं, अर्थ नए जन्मे हुए बच्चे को जिस प्रकार शुद्ध करते हैं उसी प्रकार रित्तगण देवों के देने के लिए हरे वर्ण के चमकने वाले सोम को छलनी स अर्थ कल्याणक स्वरूप सुंदर ज्ञानी यह सोम अंतरिक्ष में जल के पास ऐश्वर्य युक्त आनंद के लिए पहुंचता है पानी में मिलाया जाता है